राजयोग साधना की प्राथमिक सोपान इस जगत में ऐसी असुर प्रकृति के अनेक लोग हैं फिर भी देवता प्रकृति वाले बिल्कुल ही न हो, ऐसा नहीं यदि कोई कहे आओ तुम लोगों को मैं एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा इंद्रिय सुख अनंत गुना बढ़ जाएगा तो अगणित लोग उसके पास दौड़ पड़ेंगे परंतु यदि कोई कहे आओ मैं तुम लोगों को तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा का विषय सिखाऊंगा, तो शायद उनकी बात की कोई परवाह भी न करेगा उच्च तत्व की धारणा करने की शक्ति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है सत्य को प्राप्त करने के लिए अध्यवसायशील लोगों की संख्या तो और भी बिरली है पर संसार में ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी यह निश्चित धारणा है कि शरीर चाहे हजार वर्ष रहे या लाख वर्ष अंत में परिणाम एक ही होगा जिन शक्तियों के बल से देह कायम है, उनके चले जाने पर देह न रहेगी कोई भी व्यक्ति पल भर के लिए भी शरीर का परिवर्तन रोकने में समर्थ नहीं हो सकता शरीर और है क्या वह कुछ सतत परिवर्तनशील परमाणुओं की समष्टि मात्र है नदी के दृष्टांत से यह तत्व सहज बोधगम्य हो सकता है तुम अपने सामने नदी में जलराशि देख रहे हो वह देखो पल भर में वह चली गई और उसकी जगह एक नई जलराशि आ गई जो जलराशि आई वह संपूर्ण नहीं है परंतु देखने में पहली ही जलराशि की तरह है शरीर भी ठीक इसी तरह सतत परिवर्तनशील है उसके इस प्रकार परिवर्तनशील होने पर भी उसे स्वस्थ और बलिष्ठ रखना आवश्यक है क्योंकि शरीर की सहायता से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी यही हमारे पास सर्वोत्तम साधन है सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है मनुष्य से श्रेष्ठतर कोई और नहीं देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है यहाँ तक कि देवता भी नहीं यहूदी और मुसलमानों के मतानुसार ईश्वर ने देवदूत और अन्य समुदाय सृष्टियों के बाद मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य के सृजन के बाद ईश्वर ने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम और अभिनंदन कर आने के लिए कहा इबलिस को छोड़कर बाकी सब ने ऐसा किया अतएव ईश्वर ने इबलिस को अभिशाप दे दिया इससे वह शैतान बन गया इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है निम्नतर सृष्टि पशु आदि मंद बुद्धि की है यह प्रधानता थम से निर्मित हुई है पशु किसी ऊंचे तत्व की धारणा नहीं कर सकते देवदूत या देवता भी मनुष्य जन्म लिए बिना मुक्ति लाभ नहीं कर सकते इसी तरह मनुष्य समाज में भी अत्यधिक धन अथवा अत्यधिक दरिद्रता आत्मा के उच्चतर विकास के लिए महान बाधक है संसार में जितने महात्मा पैदा हुए हैं सभी मध्यम वर्ग के लोगों से हुए हैं मध्यम वर्ग वालों में सब शक्तियां समान रूप से समायोजित और सुललित रहती है